नारायण नारायण आज का विषय है जितनी जरूरी हो उतनी ही गृहस्थी करें कुछ लोग जोड़ धंधा करते हैं मतलब उनका एक मुख्य धंधा होता है और उसकी मदद हो इसलिए दूसरा धंधा करते हैं उनका सारा ध्यान मुख्य धंधे में लगा रहता है यदि जोड़ धंधे के कारण मुख्य धंधे में बाधा आने लगी तो जोड़ धंधा जरूरत के अनुसार बंद भी कर देते हैं और यदि नफा नुकसान का प्रसंग आया तो जोड़ धंधे में आए हुए नफा नुकसान को बहुत गंभीरता से सोचते भी नहीं वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को परमार्थ मुख्य धंधा मानना चाहिए और गृहस्थी को जोड़ धंधा समझना चाहिए मतलब कि गृहस्थी में होने वाले लाभहानि का परिणाम भगवान के अनुसंधान पर ना होने दें हमें इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि परमार्थ में बाधा न आने पाए सब्जी में जितना नमक लगता है उतनी ही गृहस्थी परमार्थ में हो यदि नमक नहीं होगा तो सब्जी अलूनी लगती है और यदि नमक अधिक हुआ तो सब्जी खा नहीं पाते उसी प्रकार गृहस्थी और परमार्थ का संबंध है कुछ लोगों को आदत के कारण नमक अधिक लगता है उसी प्रकार जिन्हें गृहस्थी की आदत हो गई है वे उसमें अधिक लीन होते हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है किंतु जो नए सिरे से गृहस्थी करना चाहते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि गृहस्थी में वे अधिक ना उलझें भगवान को मध्य नजर रखकर व्यवहार करना चाहिए गृहस्थी में व्यवहार का ध्यान ज़रूर रखा जाए लेकिन गृहस्थी कोई सर्वस्व नहीं है किसी भी कारण से क्यों ना हो भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए चाहे गृहस्थी में सभी सुख सुविधाएं हैं लेकिन विस्मरण हो या दुख के कारण, इसलिए एक को गृहस्थी की आवश्यक हर एक को गृहस्थी की आवश्यकता होती है लेकिन हम उसे अवास्तव महत्व देते हैं इसीलिए सब गड़बड़ी हो जाती है गृहस्थी चाहिए किन्तु तो दुख न हो कहना पागलपन है यदि बालक है तो वह कभी न कभी बीमार होगा ही गृहस्थी से कौन छुटकारा पा सका है यह गृहस्थी यह संसार भगवान ने ही निर्माण किया है तो क्या इससे कोई मुक्त हो पाएगा निरी गृहस्थी क्लेश कारक नहीं है उसमें जब संकुचित वृत्ति आ जाती है तब वह क्लेशकारक बनती है जिस प्रकार हम पैसे एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालते हैं उसी प्रकार गृहस्थी से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए वैसा करने से संतोष होता है यदि पति पत्नी का लक्ष्य सामान एक या एक ही होगा यदि पति पत्नी का लक्ष्य समान या एक ही होगा तो गृहस्थी सुखदायक होती है जिस गृहस्थी को जिस आदमी को गृहस्थी में आनंद आता है उसके लिए 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं होगा किंतु जो जितनी ज़रूरी है उतनी ही गृहस्थी करेगा तो उसके लिए तीन चार घंटे भी काफ़ी होंगे गृहस्थी में कर्तव्य को कभी टालना नहीं चाहिए लेकिन उसकी आसक्ति के बंधन में ना रहें अपने व्यवहार का कर्तव्य मन लगा कर करें लेकिन उसका फल भगवान राम को समर्पित करें जितना संभव हो नाम स्मरण कर अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित हो इसलिए उसकी छी जान से प्रार्थना करें नारायण नारायण